पातंजल योग सूत्र केवल निपाद चित्र दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है प्रकृति में सर्वत्र महाशक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है किंतु वह स्वप्रकाश नहीं है स्वभाव से चैतन्य स्वरूप नहीं है केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है उसके प्रकाश से ही प्रत्येक वस्तु उद्भाषित हो रही है उसी की शक्ति समस्त जड़ पदार्थ और शक्ति के माध्यम से प्रकाशित हो रही है एक समय जो वधारनम। एक समय में दो वस्तुओं को समझ न सकने के कारण मन नहीं है। यदि मन स्व प्रकाश होता तो वह एक साथ ही अपना तथा अपने विषय का अनुभव कर पाता किंतु ऐसा नहीं होता मन जब किसी विषय वस्तु में तल्लीन रहता है तो यह अपने संबंध में कुछ चिंतन नहीं कर सकता अतः मन स्वप्रकाश नहीं है केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है। बुद्धि स्व प्रकाश है स्मृति संक्र एक मन को दूसरे मन का दृश्य मान लेने पर वह दूसरा मन फिर तीसरे मन का दृश्य होगा इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी हो जाएगा। मान लो एक एक दूसरा मन मन मन मन है, है, जो जो इस इस पहले मन का का अनुभव अनुभव करता है। तब तो एक ऐसे तीसरे मन की आवश्यकता होगी, उस दूसरे मन का करे, इस प्रकार इसका कहीं अंत ना होगा इससे स्मृति की भी गड़बड़ी उपस्थित हो जाएगी क्योंकि तब स्मृति का कोई निर्दिष्ट भंडार नहीं रह जाएगा प्रति संक्रमा तदा पत्तो स्वबुद्धि संवेदनम एक चित्त पुरुष अपरिणामी है मन जब उसका आकार धारण करता है तब वह ज्ञानमय हो जाता है ज्ञान पुरुष का गुण नहीं है यह हमें स्पष्ट रूप से समझा देने के लिए पतंजलि ने यह बात कही है मन जब पुरुष के पास आता है तब पुरुष मानो उसमें प्रतिबिंबित होता है और उस समय के लिए मन ज्ञानवान हो जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानव वही स्वयं पुरुष है दृष्टि अर्थात बाह्य जगत मन में प्रतिबिंबित हो रहा है और दूसरी ओर दृष्टा अर्थात पुरुष उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है इसी से उसमें सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति आती है सद संख्येय वासनाभी चित्र चित्र परार्थम संहित्यकारिता वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे अर्थात पुरुष के लिए है क्योंकि यह संहृत्यकारी संयुक्त होकर कार्य करने वाला है यह मन नाना प्रकार के पदार्थों की स्वरूप है अतः वह अपने लिए काम नहीं कर सकता इस संसार में जितने संगत पदार्थ हैं सभी का प्रयोजन किसी दूसरी वस्तु से है ऐसी किसी तीसरी वस्तु से जिसके लिए वे पदार्थ इस तरह के संगत हुए हैं अतएव मन की यह संगति केवल पुरुष के लिए है